ब्रह्म सूत्र के अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के द्वितीय वर्णक के सिद्धांत की चर्चा भाष्य में हो रही है ये बताया गया मोक्ष का साधन जो ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान है वह संपद रूप अध्यास रूप या क्रिया, विशिष्ट क्रिया योग निमित्त ध्यान रूप अथवा कर्मांग संस्कार अवेक्षण के तरह नहीं हो सकता अपितु वह परमारूप है क्यों नहीं हो सकता यदि ऐसा मानेंगे तो कहा गया संपदादि चार प्रकारों में से किसी भी एक प्रकार ब्रह्मात्म एक विज्ञान को स्वीकार करेंगे तो तत्वमशादि वाक्यों का जो समन्वय है वह बाधित होगा ब्रह्मात्म एक ज्ञान का फल अज्ञान की निवृत्ति बताने वाले विद्यते हृदय ग्रंथि इत्यादि वाक्य भी बाधित हो जाएंगे और ब्रह्मज्ञान मात्र से ब्रह्म भाव की प्राप्ति बताने वाले वचन भी असमंजस हो जाएंगे इन सब कारणों से संपदादि रूप ब्रह्मात्म एक विज्ञान को स्वीकार नहीं किया जा सकता ये कहा गया और तात्पर्य अर्थ को बताते हुए ये कहा कि अतो न पुरुष व्यापार तंत्रा ब्रह्म विद्या अतः का अर्थ है संपदादि रूप ब्रह्म ज्ञान को मानना संभव न होने से जो संपदादि हैं, उपासनाएं, है, वे पुरुषतंत्र है अनुष्ठे होने से पुरुष प्रयत्न साध्य है पुरुष तंत्र का अर्थ है और ब्रह्म विद्या अनुष्ठे न होने से संपदादि रूप न होने से उसे पुरुष तंत्र नहीं कहा जा सकता पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं कहा जा सकता <coughs> तो कहा यदि पुरुष तंत्र नहीं है तो क्या फिर वह नित्य है तो कहा नित्य भी नहीं होगी अबितु उसे माना जाएगा प्रमाण तंत्र। इसे समझाने के लिए कहा कि प्रत्यक्षादि प्रमाण विषय वस्तु ज्ञानवत वस्तु वस्तु तंत्र में वस्तु शब्द प्रमाण का भी उपलक्षण है तो जैसे घटादि का ज्ञान चक्षुरादि प्रमाण तथा घटादी वस्तु वस्तुतंत्र है ऐसे ही ब्रह्म ब्रह्मात्मेकत्व तो ज्ञान तत्वशादी प्रमाण एवं ब्रह्मात्मेत्व तो रूप वस्तु तंत्र रहेगा यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं एवं भूत ब्रह्मण तज्ज्ञान से चि वाक्य से बताया जा रहा है कि जो मोक्ष स्वरूप ब्रह्म है वह कार्य अंग नहीं बनेगा कार्यान्वित नहीं होगा अपितु स्वतंत्र है उसका किसी भी कर्म के साथ अंगत्व रूपेण अन्वय नहीं किया जा सकता और ब्रह्म ज्ञान को पुरुषतंत्र नहीं माना जा सकता पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं माना जा सकता इसे एवं भूतस्य इत्यादि से कहा जा रहा है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार उक्तरित्या उत्तरी सिद्धब्रह्मस्वरूपमोक्ष कार्यसाध्यज्ञान इत्याह विषय भूतस्य इति तो उक्तरित्या का अर्थ उतरीत जो उक्त पद्धति है रीति है उसके अनुसार है। ये निश्चित हुआ कि मोक्ष ब्रह्म स्वरूप ही है और वह ब्रह्म सिद्ध है अननुष्ठेह है तो सिद्ध ब्रह्मरूप जो मोक्ष वह कार्य साध्या कर्म नहीं है उसमें कार्य साध्य ने कर्म फल अशक्यम ऐसा अनु करना ब्रह्म मोक्ष कार्यसाध्य कल्पय अशक्यम और तज्ञान नियोग विषय कल्पयत्म अशक्यम तो जो मोक्ष स्वरूप ब्रह्म है उसका ज्ञान ब्रह्मात्म एक तो ज्ञान उस ब्रह्मात्म एक तो ज्ञान को नियोग का विषय नहीं माना जा सकता नियोग कहते विधि को नियोग विषय का अर्थ हो जाएगा विधे, विधि के विषय को विधे कहते हैं तो नियोग विषयत्व यानी विधेयत्व तो ब्रह्म ज्ञान में विधेयत्व की कल्पना भी असंभव है क्यों तो कहते कृत्य असाध्यवात तो वह पुरुष प्रयत्न साध्य न होने से ये कहा जा रहा है एवं भूत इत्यादि से तो एवं एवंभूत ब्रह्म तज्ञान्च न कयाचित् युक्तिया शक्यः कार्यानुप्रवेशः कल्पयितुम् तो जो भूत ब्रह्म एने ब्रह्म ब्रह्म तो जो है प्रत्येक प्रत्यगभिन्न उसमें उसका कार्या कयाचित युक्तिया न शक ऐसा अन्वय करना तो कार्यानुप्रवेश यानी कार्यान्वय वृत्तिकार कहना चाहते हैं न कि उपनिषदों के द्वारा ब्रह्म का प्रतिपादन कार्यान्वित्व रूपे न किया जा रहा कार्यान्वित ब्रह्म के प्रतिपादक उप हैं ऐसा वृत्ति का मानना है लेकिन भगवान भाष्यकार ने कहा कि एवं भूतस्य ब्रह्मण कयाचित् युक्तिया कार्या कल्पयत् न शक्यः तो इस प्रकार का जो ब्रह्म है उसे कार्यान, उसका कार्या संभव नहीं है का अर्थ है कर्म का उपासना रूप कर्म का अंग नहीं माना जा सकता कर्म कारक रूप विषय उपास्य नहीं माना जा सकता ब्रह्म को और तज्ज्ञान से कयाचित युक्तिया कार्यान्वेश कल्पयत् न शक्य तो ज्ञान जो मोक्ष संपादन करने वाला है समूल अभ्यास की निवृत्ति मोक्ष का साधन रूप जो ब्रह्मात्म तो ज्ञान है उसे भी विधेय नहीं माना जा सकता उसका कार्यानुप्रवेश की कल्पना शक्य नहीं है संभव नहीं का अर्थ है उसमें तो संभव नहीं है तो फिर नचो इत्यादि जो भाष्यवाक इसका उतर लिखते हैं टीकाकार ननु ब्रह्म कर्म किम् ज्ञाने नहकारकत कर्म कर्मकारक उत उपासनायां नाद्य इत्याह न ना चैती तो एक शंका करते हैं वृत्तिकार ये कहा कि ब्रह्म में कार्यानुप्रवेश की कल्पना संभव नहीं है क्या मतलब कर्मांग नहीं माना जा सकता ब्रह्म को सिद्धांतियों ने ये युक्ति से ब्रह्म में कर्मांगत्व सिद्ध करना चाहते हैं कर्मांगत्व की शंका करते हैं वृत्तिकार ब्रह्म कार्यांगम कार्यांगम में कार्य कार्यकर्ता कर्म अनुष्ठे वो मानस कर्म रूप उपासना कार्य शब्द से लेना और उसका विषय रूप अंग है कर्मकारक रूप अंग है क्यों तो कहते हैं कारकत्व उसमें कारकत्व है जैसे उदाहरण बताते हैं आज्य को पत्नी अवेक्षण कर्म कारक आज्यवत यजमान पत्नी के अवेक्षण का विषयभूत कर्म यानी विषय अवेक्षण है एक प्रकार से दर्शन ज्ञान और उसका विषय उसका कर्म कहलाता है कर्मकारक कहलाता तो कर्मकारक है तो अवेक्षण का कर्म कारक जो आज है वह कर्मांग है तो ये दृष्टांत बना तो पत्नी अवेक्षण में कर्मकारक रूप जो आज्य रूप कर्मांग है इसमें कर्मांग तो भी है कारकत्व होने से ऐसे ब्रह्म में भी कर्मांगत्व मानना चाहिए कारकत्व होने से अभी ब्रह्म क्या कारक बनेगा ये स्पष्ट नहीं किया खाली कारकत्वात कारकत्वात् हेतु बताया अब ये ब्रह्म में कर्मांगत्व को सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त जो कारकत्वरूप हेतु है इस हेतु का स्पष्टीकरण करने के लिए दो विकल्प किए जा रहे हैं आप कह रहे हो सिद्धांती वृत्तिकार को पूछते हैं कि आप कह रहे हो कि ब्रह्म कारक है उसमें कारकत्व तो है इसलिए राज्य के तरह कर्मांग उसे मानना चाहिए तो ब्रह्म में कारकत्व किसके प्रति है क्या उपासना के प्रति कारकत्व मानना चाहते हो या ज्ञान के प्रति कारकत्व मानना चाहते हो कारक कहते हैं क्रिया जनक को क्रिया उपकार को जो क्रिया की निष्पत्ति में कोई ना कोई सहयोग करे उसे कहा जाता है कारक तो ब्रह्म उपासना के प्रति कारक है या ज्ञान के प्रति कारक है ये दो विकल्प सिद्धांती ब्रह्म में जिनको कारकत्व मानना अभीष्ट है उनके प्रति कर रहे हैं पूछ रहे हैं ब्रह्मगत कारकत्व उपासना के प्रति है या ज्ञान के प्रति है तो यदि ये, ये कहेंगे कि ज्ञान में तो किम ज्ञाने ब्रह्म कारकत्व उत उपासनाया ये दो विकल्प हुए उसमें से ज्ञान के प्रति ब्रह्म को का कारक मानना चाहते हैं ऐसा प्रथम विकल्प यदि लेते हैं तो कहते हैं नाद्य आद्य विकल्प है कि ज्ञान में ब्रह्म में कर्म कारकत्व है इसका आद्य शब्द से ग्रहण करना इस विकल्प का और ये विकल्प संभव नहीं है इस अभिप्राय से ये लिखते हैं भाष्यकार भगवान कि न विधिक्रिया कर्मत्वेन कार्यानुप्रवेशो ब्रह्मण तो विधिक्रिया का अर्थ है वेदन तो वेदन के प्रति कारक ब्रह्म को कर्मकारक नहीं कहा जा सकता यानी ज्ञान में कर्मकार कर्मकारक यानी विषय बनेगा ब्रह्म ये नहीं कहा जा सकता क्यों कहते इसलिए कि श्रुति ब्रह्म में वेदन क्रिया के कारकत्व का निषेध करती है अन्य देव तद विदितात अथो अविदिता अधि क्रिया कर्मत्व प्रतिषेधात तो अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् यह केनोपनिषद का मंत्र ब्रह्म में वेदन क्रिया के प्रति कर्मत्व का निषेध करता है वेदन क्रिया का जो कर्म कारक होता है उसे कहा जाता है विदित वेदन का विषय विदित और ब्रह्म को श्रुति कह रही है कि ब्रह्म विदितात अन्य देव ब्रह्म विदित से यानी वेदन क्रिया कर्म कारक कारक से अन्यत है यानि वेदन क्रिया का कर्म कारक नहीं है और बृहदारण्यक श्रुति भी बता रही है येन न इद विजा तम कन विजानीयात तो ये श्रुति कह रहे हैं कि जिस ब्रह्म से सर्वं शब्द से ग्राह्य अनात्मात्र जो दृश्य है प्रकृति और प्राकृत जगत, व्यक्ता व्यक्त क्षराक्षर वह अवभाषित हो रहा है ज्ञात हो रहा है जाना जा रहा है तो तम केन नीजानियात वह किससे जाना जाएगा का मतलब वह दृश्य नहीं बनेगा दृक्ए न नतु दृश्यते वह दृक ही है दृश्य नहीं है तो ये श्रुति भी केन विजानियात से ब्रह्म में विधि क्रिया कर्म कारकत्व का निषेध कर रही है तो अन्य देव तद यह केन वचन और आ, केन विजानियात ये बृहधारण्यक वचन ब्रह्म में विधि क्रिया कारकत्व का प्रतिषेधक है ये कहते हैं तो केन इदं सर्वं विजानात इतम के नीजानियात विधि क्रिया कर्मत्व प्रतिषेधात् ऐसे लगाना थोड़ी टीका है इसको देखिए शाब्द ज्ञानम विधिक्रिया शब्दार्थ भाष्यस्त विधिक्रिया कर्मत्व प्रतिषेधात्म में विधिक्रिया शब्द से लेना शाब्द ज्ञान क्या कह रहे हैं ये विधिक्रिया शब्द का अर्थ है शाब्द ज्ञान तो विधि क्रिया शब्दार्थ है शाब्द ज्ञान और इस शब्द ज्ञान का विषय कर्म कारक नहीं बन सकता ब्रह्म ये कहा जा रहा तो विदित कार्य अन्यदेव तद विदिता अथो अविदितात् इस वाक्यस्थ विदित तथा अविदित पदार्थ को बता रहे हैं टीकाकार तो विदित का अर्थ है कार्य अविदित का है कारण और तस्मात अधिक तस्मात का अर्थ है विदिताविदित विदित और अविदित इन दोनों से अधि है अधिका अर्थ है अन्यत तो तस्मात् अधि अन्यत वो हो गया अथो अविदितात अदे तद्दीता केषद का अर्थ कार्य कारण से विलक्षण और ये इत्यादि वाक्य का अर्थ करते हैं ये न आत्मना इदं लोको आत्मनादेश तम के न करनीय न जानियात तो जिस आत्मलोक से प्रमाता इस सब को जानते हैं उस आत्म प्रकाश को किस साधन से जाना जाएगा क्या मतलब जिस साधन का वो विषय बनेगा ऐसा साधन कौन है अर्थ है कोई नहीं है आत्मा किसी का भी विषय नहीं है क्योंकि अविषय है इसलिए कहते है तस्माद अविषय आत्मा इत्यर्थ तो आत्मा अविषय है इसलिए ज्ञान के प्रति कर्म कारकत्व तो यानी ज्ञान विषयत्व तो ब्रह्म में नहीं माना जा सकता ज्ञान विषय तो ब्रह्म में मानेंगे तो अन्य देव तद विदितात् अथवा अविदिता अधि तम के नीचानियात इत्यादि श्रुतियों का विरोध होगा तो बच्चा दूसरा विकल्प उपासना के प्रति ब्रह्म में कर्म कारकत्व मानना तो उसका नि निराकरण करते हैं तथा उपास क्रिया कर्मत्व प्रतिषेधोपी इत्यादि वाक्य से भाष्यकार भगवान उपासना के प्रति ब्रह्म में कर्म कारक नहीं है ये बता रहे हैं इसका अवतरण है टीका में कि न द्वितीय तथा इति तो आद्य तो था ज्ञान में ज्ञान के प्रति ब्रह्म में कर्म कारक उसका निषेध हुआ तो दूसरा विकल्प है उपासनायाम ब्रह्म कर्म कारक यानी उपास्यम उपासना विषयत्व ऐसा यदि वृत्तिकार कहना चाहेंगे ब्रह्म को उपास्य तो कहते हैं ब्रह्म में उपास्यत्वरूप कर्म कारकत्व का भी श्रुति निषेध करती है ये लिख रहे हैं भाष्य में कि तथा उपास क्रिया कर्मत्व भवति तथा का अर्थ है जैसे ज्ञान के प्रति कर्म कारकत्व का निषेध ब्रह्म में हुआ ऐसे उपासना क्रिया के प्रति कर्म कारकत्व का भी निषेध श्रुति करती है। वो भी है। उसे बताया जा रहा है। यद वाचा येन वाक इति वाक्भ्युते अविषेत्म ब्रह्मण तदेव ब्रह्म विधि नेदम येदासकअभ्यु ब्रह्मण अविषयत्व उपन्य ऐसा न करना तो जो शब्द से अनभ्युदित है यानी अप्रकाशित है तो वाक यानी शब्द प्रमाण जिसे प्रकाशित नहीं कर सकता ज्ञापित नहीं कर सकता अपी तो कहते हैं ये नवाक वाक अभ्युदयते से अपने वाच्यार्थ को प्रकाशित करने का सामर्थ्य शब्द प्राप्त करता तदेव ब्रह्मा। ब्रह्मा है तदेव ब्रह्म वो ब्रह्म है अर्थोम यानि प्रत्येक अभिन्न तो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म वो है जो शब्द से प्रकाशित नहीं होता अपितु शब्द को प्रकाशित शब्द अपने अर्थ को प्रकाशित करने की शक्ति जिससे पाता है वो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म है न इदम यदि दम उपासते तो पहले यद् वाचान अभ्युदित् ये न वाक इस वचन से पूर्वाध से ब्रह्म में अविषयत्व का प्रतिपादन हुआ यानी कर्म कारकत्व भाव बताया कर्म कारकत्व का निषेध कर दिया और फिर तदे वो ब्रह्म विधि नेदम इससे दास्यत्व का श्रुति मुखत भी निषेध कर रही है ब्रह्म में तो दिखा करके ये लिखते हैं कि टीका थोड़ी है युते श्रुत्या लोको मनसा यद्रह्म न जानाति जाना अविष्व उक्त तदेव अवेद्यम ब्रह्म विद्धि वो जो अवेद्य ब्रह्म है वह तुम हो ऐसा जानो ऐसा आचार्य ने अपने शिष्य को उपदेश किया और तत्तु उपाधि विशिष्टम इति उपासते जना। तो जो तत्पदार्थ है उपाश्य ब्रह्म को यदि मानते हो तो वो जो उपास्य ब्रह्म है वह तो उपाधि विशिष्ट है तो उपाधि विशिष्ट देवादि कम वो हिरण्य गर्भ की उपाधिभूत जो महतत्व कहो या समष्टि बुद्धि कहो या समष्टि प्राण कहो उपाधिक ब्रह्म तो उपास्य है उसकी तो उपासना लोग करते हैं और ईदम ब्रह्म न उपासते उपास जो प्रकृत ब्रह्म है जिसे बताया गया स्रोत्र से स्रोत्र मनुषो मनो यत इत्यादि से उस ब्रह्म की उपासना नहीं की जा सकती वह उपाधि विशिष्ट नहीं है। है। उपासक का स्वरूप है इस दृष्टि से कहते हैं यनसा न मनुते श्रुत्या लोको मनसा यद्रम्ह न जानातीषयत्व उ तदवे अवेद्यम ब्रह्म तमाम तो जो अवेद्य है यानि अविशय ब्रह्म है मन से मन का अविशय मनोवृत्ति का अविशय जो ब्रह्म है वही तुम हो यानी से अभिन्न ब्रह्म है तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है वही ब्रह्मात्म एकत्व एक माना जाएगा और तत् उपाधि विशिष्टम देवादिकम उपासते जना ये जना उपासते का करता है यानी जन यानी उपासक मनुष्य उपासना करते हैं उपाधि विशिष्ट देवादि रूप ब्रह्म की तो देवतादि रूप ब्रह्म की उपासना आदित्यादि देवता रूप ब्रह्म की उपासना उपाधि विशिष्ट ब्रह्म की उपासना लोग करते हैं न ईदम ब्रह्म ये जो है ब्रह्म नहीं है ब्रह्म कौन है जो मन का अविषय है वो ब्रह्म है तो इदम शब्द से लेना ये उपास्य ब्रह्म उपासना का विषयभूत जो ब्रह्म है वह पारमार्थिक स्वरूप नहीं है ब्रह्म का वो निरुपाधिक ब्रह्म नहीं है हम्म हाँ। तो इस प्रकार उपासना के प्रति कर्म कारकत्व का भी निषेध ये श्रुति कर रही है इसलिए ये जो अनुमान किया था वृत्तिकार ने ब्रह्म कर्मांगम कारकत्वात इसमें जो हेतु है कारकत्व ब्रह्म रूप पक्ष में वह असिद्ध हुआ ये स्वरूपा सिद्धि नाम के दोष से दूषित हुआ स्वरूपासिद्ध हत्वाभाष है पक्षे हत्वाभाव स्वरूपासिद्धि कहा जाता है पक्ष में हेतु का सर्वथा अभाव ये स्वरूपा सिद्धि नाम का दोष है और वो दोष जिस हेतु में है उसे स्वरूपासिद्ध नाम का हेत्वाभाष कहा जाता है इसलिए सद अनुमान नहीं है अनुमानाभास है अनुमानाभास उसे कहा जाता है जिसमें सद हेतु नहीं होता असद हेतु होता है हत्वाभाष होता है हेत्वाभा पांच प्रकार के हैं उसमें से असिद्ध नाम का हेत्वाभाष कार ये, हेत्वा ये एक प्रकार से भषकर भगवान ने तथा उपास क्रिया कर्मत्व प्रतिषेधोपी भवती इत्यादि से बताया इसलिए ब्रह्म कार्यांगम कारकत्वात इस अनुमान से ब्रह्म ब्रह्म में कर्मांगत्व सिद्ध सिद्ध नहीं नहीं होगा। कर्मांग नहीं हुआ इसलिए पत्नी अवेक्षण कर्म आज्य के दृष्टांत से ब्रह्म में कर्मांगत्व सिद्ध नहीं किया जा सकता अब इति अवषयत्ौनिवा जो एक आक्षेप रहा। इसका उत्तर लिखते हैं टीकाकार ब्रह्मण शाब्दोधा विषय प्रतिज्ञा हानि शंकते इति तो कहते हैं आपकी प्रतिज्ञा है तत् समन्वयात तो ये सूत्र है ना इसमें तत् का अर्थ है ब्रह्म में शास्त्र प्रमाणकत्व क्यों है तो समन्वयात तो। ये हेतु है समन्वय तो शास्त्र प्रमाणक ब्रह्म है ये प्रतिज्ञा है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्म पद की अनुवृत्ति तत्व समन्वयात्मे आती है और ब्रह्म तत् शास्त्र यौनित्वात् सूत्र से शास्त्र यौनित्व आता है शास्त्र यौनित्व ये आएगा और उसमें पंचमी अंत यहाँ पर प्रथमांत होगा वो शब्द का ही अर्थ है तत्व समन्वयात में जो शब्द है वो शास्त्र योनित्व को बताता है तो ब्रह्म शास्त्र यौनी ये प्रतिज्ञा समन्वय सूत्र में और इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु है समन्वयात और तू शब्द पूर्व पक्ष का व्यावर्तक है तत्व में तो तू पूर्व पक्षी कहना चाहते हैं ब्रह्मा शास्त्र प्रमाणक नहीं होगा स्वतंत्र ब्रह्मा जो कार्य अन्य ब्रह्म है वह शास्त्र प्रमाणक नहीं है ये कहना चाहते हैं पूर्व पक्षी इसका निषेध तूने किया कि ब्रह्म स्वतंत्र ब्रह्म कार्य अन्य ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक नहीं है ऐसा नहीं ये तु का अर्थ तो ऐसा नहीं तो फिर कैसा है तो अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा से ब्रह्म पद आया अरे का ब्रह्म तत् तथ तत यानी शास्त्र योनी और सर्व वाक्यम सावधारण भवति से एव कार तो ब्रह्म शास्त्र यौनि एव ये प्रतिज्ञा हुई ब्रह्म शास्त्र यौनी ही है शास्त्र यौनि ही का अर्थ है शास्त्र प्रमाणक ही है ब्रह्म में शास्त्र प्रमाण है क्यों तो समन्वयात और समन्वय का अर्थ है तात्पर्य अवधारण उपनिषदों के तात्पर्य का अवधारण ब्रह्मात्म एकत्व में होने से सिद्ध वस्तु स्वतंत्र कार्य अन्य ब्रह्म में उपनिषदों का तात्पर्य अवधारण होने से कर। तो इस प्रकार ये यहां जो प्रतिज्ञा है ब्रह्म में शास्त्र यौनित्व की इस प्रतिज्ञा के हानि की आपत्ति रूप दोष की आशंका की जा रही है ब्रह्म को यदि शब्द ज्ञान का अविषय मानेंगे ये कहा कि ज्ञान शब्द का अर्थ है वहाँ पर कहा था ना नो विधि क्रिया का अर्थ करते समय टीकाकार ने शब्द ज्ञानम विधि क्रिया शब्दार्थ तो विधि क्रिया का अर्थ है शब्द ज्ञान और उसका अविषय ही ब्रह्म है ऐसा अन्य देव तद अथवा अथो अविदिता अधि और केनतम न तम ये श्रुति बता रही है ऐसा जो आपने कहा ऐसा यदि ब्रह्म को मानेंगे शाब्द ज्ञान का अविषय तो प्रतिज्ञा हानि नामक दोष वेदांत मत में आता है ये इस दोष की आशंका की जा रही है प्रतिज्ञा हानि नामक दोष की पूर्व पक्षी के द्वारा ये लिखते हैं टीकाकार कि ब्रह्मण है शाब्दोधा विषयत् प्रतिज्ञा हानि शे इति तो ब्रह्म को वेदन का अविषय मानने पर यानी शाब्दोध का अविषय मानने पर आपकी जो प्रतिज्ञा है ब्रह्म शास्त्रौनी यानी शास्त्र, शास्त्र प्रमाणकम ये, ये जो आपकी प्रतिज्ञा है इसकी हानि हो सकती है ये दोष आ सकता है ये बता रहे हैं कि शास्त्र ब्रह्मण इति चेत तो ब्रह्मण अविषयत् सति तो ब्रह्म को अविषय मान्य पर यानी ज्ञान शाब्दोध का अविषय मान्य पर शाब्दोध अविषयत् शाब्दोध से अविषयत् तो ब्रह्म में शाब्दबोध का मानने पर, तो मान्य पर शास्त्र शास्त्रौनित्व अनुपपत्ति, शास्त्र यौनित्व यानी शास्त्र प्रमाणकत्व अनुपन्न होगा इति चेतो ऐसा यदि आक्षेप पूर्व पर पक्षी करते हैं तो सिद्धांति कहते हैं न न इत्यादि से इस आक्षेप का परिहार भाष्य है निराकरण करते हैं वेदांत जन्य इत्यादि का अवतरण लिखते हैं इत्यादि से अवतरण लिख रहे हैं टीकाकार परिहार भाष्य का ये जो परिहार भाष्य है ना इसका उत्तर लिखते हैं टीकाकार कि वेदांत जन्य वृत्ति कृत अविद्या निवृत्ति फलशाली तया शास्त्र प्रमाणक वृत्ति विषय स्व प्रकाश ब्रह्मणो वृत्ति अभिव्यक्त वृत्तिव्यक्त इति परिहरति परिहरती तो ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति तो है फल व्याप्ति नहीं है ये बताया जा रहा है न इत्यादि से जो हम कह रहे हैं कि अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात् ये श्रुति के न तम ये श्रुति ब्रह्म में शाब्दबोध अविशेष तो बता रही है तो उस समय शाब्दोध शब्द का अर्थ ब्रह्माकार वृत्तिस्थ चिदाभास लेना है फल को लेना है और फल विषय तो ब्रह्म में नहीं है ये कहा जा रहा है जैसे जड़ पदार्थ होते हैं घटादि ये प्रत्यक्षादि चक्षुरादि जो चक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण है प्रत्यक्षादि प्रमाण उनसे उत्पन्न हुई घटाकार वृत्ति के भी विषय बनते हैं और फिर उस घटाकार वृत्ति स्थ जो चिदाभास है उसके भी विषय बनते हैं वृत्ति का विषय बनने से घटादि विषय को जो आवरण है उसका भंग होता है वृत्ति की व्याप्ति मानी जाती है वृत्ति विषय तो माना जाता है किस लिए वृत्ति व्याप्ति यानी वृत्ति विषय तो वो माना जाता है वस्तु को अनावृत करने के लिए जो वस्तु विषयक आवरण है अज्ञान है चित्त में उस आवरण को दूर करने के लिए वृत्ति व्याप्ति वृत्ति विषयता और खाली अनावृत होने मात्र से घटादि प्रकाशित नहीं होता है। जड़ होने से तद आवरण दूर हो जाए घटाकार वृत्ति से इतने मात्र से घट प्रकाशित नहीं होगा अभिव्यक्त नहीं होगा उसकी अभिव्यक्ति के लिए फिर वृत्तिस्थ जो चिदाभास है जिसे फल कहा जाता है घटाकार वृत्तिस्थ चिदाभास का भी विषय घट बनता है और उससे प्रकाशित होता है उसमें प्रकाश मानता आती है ऐसे ब्रह्म में घटादि में जैसे घटाद्याकार वृत्तिस्थ चिदाभास है, प्रकाश्यत्व रूप ज्ञान विषयत्व है उस ज्ञान विषयत्व का निषेध अन्य देव और ये केन तम विजानियात इत्यादि श्रुतियां कर रही हैं, चिदाभास रूप फल व्याप्ति नहीं है उसमें कहती हैं श्रुतियां क्यों कि वह चेतन होने से स्वयं प्रकाश है उसे वृत्तिस्थ चिदाभास से प्रकाशित होने की आवश्यकता नहीं है आवरण भंग की मात्र आवश्यकता है तो शाब्दोध अविषेत्व में शाब्दबोध शब्द से अभिप्रेत है चिदाभास वृत्तिस्थ चिदाभास वो शाब्द ज्ञान है और उसका विषय चेतन ब्रह्म नहीं है फल का विषय नहीं है ये कह रहे हैं और शास्त्र से तो उत्पन्न चिदाभास नहीं हुआ है शास्त्र से तो उत्पन्न हुई वृत्ति और उस वृत्ति की व्याप्ति तो ब्रह्म में मान ही रहे हैं तत्वमशादी शास्त्र वचनों से अहम ब्रह्मास्मि इत्या का वृत्ति उत्पन्न होती है मन में और उस वृत्ति का विषय ब्रह्म होता है तो ब्रह्म विषय का जो आवरण है अनादि अनिर्वचनीय अविद्या वह निवृत्त होती है तो फिर ब्रह्म अनावृत हो गया जैसे घटाकार वृत्ति से घट अनावृत हो गया लेकिन प्रकाशित नहीं होगा जड़ होने से उसे प्रकाशित करने के लिए फिर उस वृत्तिस्थ चिदाभास की जरूरत है ऐसे ब्रह्म में अनावृत होने के लिए वृत्ति व्याप्ति की तो आवश्यकता है वृत्ति विषयत्व की किंतु वृत्तिस्थ चिदाभास से प्रकाशित ब्रह्म नहीं होता है वो चिदाभास ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करता क्योंकि वह ब्रह्म से प्रकाशित होता है और भी वो तो चेतन ब्रह्म का प्रकाश है प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब बिंब को प्रकाशित करता है या बिंब प्रतिबिंब को देखता है दर्पण में जो प्रतिबिंब है वह बिंब को दिखाएगा या बिंब स्वयं प्रतिबिंब को देखता है प्रतिबिंब का प्रकाशक बनता है तो दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखता है उसे स्वयं बिंब देखता है इसलिए बिंब से वो प्रकाशित हो रहा है प्रतिबिंब न कि बिंब को प्रकाशित कर रहा है ऐसे चिदाभास भी चित से प्रकाशित होता है न कि चित से प्रकाशित होकर के बाकी अपने जड़ विषयों को प्रकाशित करता है और स्वयं जिसका वो आभास है उस आभासी को यानि बिंब को प्रकाशित नहीं कर पाएगा ये कहा जा रहा है फल व्याप्ति का निषेध किया जा रहा है ये न इत्यादि से बताया जा रहा है ये अवतरण में लिखा है टीकाकरण ने इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं ओम पूर्णमद पूर्णमिदम